श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ पच्चीस श्री रामकृष्ण तथा डॉक्टर सरकार डॉक्टर सरकार तथा धर्म चर्चा नरेंद्र महिमाचरण मास्टर डॉक्टर सरकार आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण श्याम पुकर के दुमंजले पर कमरे में बैठे हुए हैं दिन के एक बजे का समय होगा चौबीस अक्टूबर अठारह सौ कार्तिक नवमी श्री रामकृष्ण तुम्हारी यह होम्योपैथिक चिकित्सा अच्छी है डॉक्टर इसमें रोगी की अवस्था पुस्तक में लिखे चिन्हों के साथ मिलाई जाती है जैसे अंग्रेजी बाजा बजाने की लिपि वह पढ़ी जाती है और साथ ही साथ गाई भी गिरीश घोष कहाँ है परंतु रहने दो कल का जगा हुआ होगा श्री रामकृष्ण अच्छा भाव की अवस्था में भंग जैसा नशा चढ़ता है यह क्या है डॉक्टर मास्टर सिंह स्नायुओं के केंद्र हैं उनकी क्रिया बंद हो जाती है इसीलिए सब जड़ हो जाता है इधर पैर लड़खड़ाते रहते हैं सब शक्ति मस्तिष्क की हो जाती है इसी स्नायुक क्रिया से जीवन है गर्दन के पास मेडुला आपलांगेटा है इसकी क्षति होने पर जीवन का दीपक बुझा हुआ जानो श्रीत महिमा चरण चक्रवर्ती सुषुमना नाली के भीतर कुंडलिनी शक्ति की बात कह रहे हैं मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म भाव से सुषुमना नाम की एक नाली है इसे कोई देख नहीं सकता यह महादेव जी का वाक्य है डॉक्टर शिव ने मनुष्य की परीक्षा उसकी पूर्ण अवस्था में की परंतु यूरोपियनों ने तो मनुष्य की जाँच गर्भावस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक सभी में की है इसका तुलनात्मक इतिहास समझ लेना अच्छा है भीलों का इतिहास पढ़कर पता चला है कि काली एक भीलनी थी वह खूब लड़ी थी सब हंसते हैं तुम लोग हंसो मत तुलनात्मक जीव शरीर विद्या एनाटोमी से कितना उपकार हुआ है सुनो पहले पाचन शक्ति पैदा करने वाले रस और पित्त का भेद समझ में नहीं आ रहा था फिर क्लॉर्ड वर्नार्ड ने खरगोश की यकृत आदि की परीक्षा करके देखा कि पित्त और उस रस की क्रिया में अंतर है इससे सिद्ध होता है कि छोटे छोटे प्राणियों की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए केवल मनुष्य को देखने से काम न चलेगा इसी तरह तुलनात्मक धर्म से भी बड़ा उपकार होता है ये श्री राम देव जो कुछ कहते हैं हृदय पर उसका असर अधिक क्यों होता है सब धर्म इनके देखे हुए हैं हिंदू मुसलमान ईसाई वैष्णव शाक्त सब धर्मों को इन्होंने स्वयं साधना करके देखा है मधुमक्खी जब अनेक फूलों से मधु संचय करती है तभी उसके छत्ते में अच्छा मधु तैयार होता है मास्टर डॉक्टर से इन्होंने महिमा चरण ने विज्ञान का अध्ययन खूब किया है डॉक्टर हंसकर कौन सा विज्ञान क्या मैक्स मुलर का क्या मैक्समूलर का साइंस ऑफ रिलीजन धर्म विज्ञान महिमा श्री राम कृष्ण से आपकी बीमारी में डॉक्टर क्या करेंगे जब मैंने सुना आप बीमार हैं तब सोचा डॉक्टरों का आप अहंकार बढ़ा रहे हैं श्री राम कृष्ण ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत बड़े विद्वान भी हैं महिमा जी हाँ वे जहाज हैं और हम सब डोंगे हैं विनयपूर्वक डॉक्टर हाथ जोड़ रहे हैं महिमा परंतु वहाँ श्री कृष्ण के पास सब बराबर हैं श्री कृष्ण नरेंद्र से गाने के लिए कह रहे हैं नरेंद्र गा रहे हैं गाना तुम्हें ही मैंने अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाया है गाना अहंकार में मत हो रहा हूँ अपार वासनाएं उठ रही हैं गाना तुम्हारी रचना अपार है चमत्कारों से भरी हुई है गाना महान सिंहासन पर बैठे हुए हे विश्व पिता तुम अपने ही रचित छंदों में विश्व के महान गीत सुन रहे हो मर्त की मृतिका बनकर इस छुद्र कंठ को लेकर तुम्हारे द्वार पर मैं भी आया हुआ हूँ गाना हे राजराजेश्वर दर्शन दो मैं तुम्हारी करुणा का भिक्षुक हूँ मेरी ओर कृपा कटाक्ष करो तुम्हारे श्री चरणों में मैं अपने इन प्राणों का उत्सर्ग कर रहा हूँ परंतु ये भी संसार के अनलकुंड में झुलसे हुए हैं गाना हरी रस मजिरा पीकर अय मेरे मन मानस मत्त हो जाओ पृथ्वी पर लौटते हुए उनका नाम लो और रो श्री राम कृष्ण और वह गाना जो कुछ है सब तू ही है डॉक्टर आहा गाना समाप्त हो गया डॉक्टर मुग्ध हो गए कुछ देर बाद डॉक्टर बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं तो आज आज्ञा दीजिए कल फिर आऊँगा श्री रामकृष्ण अभी कुछ देर और ठहरो गिरीश घोष के पास खबर भेजी गई है महिमा की ओर संकेत करके ये विद्वान है और ईश्वर के कीर्तन में नाचते भी हैं इनमें अहंकार छू नहीं गया ये कोल चले गए थे इसलिए कि हम लोग वहाँ चले गए थे स्वाधीन है धनवान है किसी नौकरी किसी की नौकरी नहीं करते नरेंद्र को दिखाकर यह कैसा है डॉक्टर जी बहुत अच्छे हैं श्री रामकृष्ण और ये डॉक्टर आहा महिमा हिंदुओं के दर्शन अगर न पढ़े गए तो मानो दर्शनों का पढ़ना ही अधूरा रह गया सांख्य के 24 तत्वों को यूरोप न तो जानता है और न समझ ही सकता है श्री रामकृष्ण सहास्य तुम कौन से तीन मार्गों की बात करते हो महिमा सतपथ ज्ञान मार्ग चितपथ, योग मार्ग कर्म मार्ग इसमें चार आश्रमों की क्रिया कर्तव्य आदि वर्णित है तीसरा है आनंद पथ भक्ति और प्रेम का मार्ग आप में तीनों मार्ग हैं। आप तीनों मार्ग की खबर बतलाते हैं रामकृष्ण हंस रहे हैं महिमा मैं और क्या कहूँ वक्ता जनक और श्रोता सुखदेव डॉक्टर विदा हो गए